की। सब मिलकर गाए मिल का नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पटिशन का सेकेंड राउंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसपीजी इंटरनेशनल स्कूल के कुछ खास टीचर्स हमारे पास जुड़े हुए हैं और आइए जो सेकेंड राउंड में सिलेक्ट हो गए हैं उन्हें हम सुनेंगे आज तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी ओर से इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार मेरा नाम विद्या रूपेश यादव है मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ उसके बोल है ये मत कहो खुदा से ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आधी आ तो कर उनका खैर मकदम आती है आधी आ तो करुण कहो तो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है, है। अग्नि में सबके सोना है और भी निखरता वनी में तप सोना है और भी निखरता दुर्गम को पार करके हिमालय कोई तरह लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी किल लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी किल होगा विशाल केवल वो बीज जो पड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते हर गि हुआ पड़ा है कभी हार ना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ कभी हार ना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा बड़ा है है थैंक यू तरंग गाय माई नेम इज आयशा पोहेकार आई एम प्राइमरी टीचर ऑफ एस पी जी स्कूल एंड माई सॉन्ग इज तोरा मन दर्पण कहलाए तरा मन दर्पण कहलाय रे तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तुरा मन दर्पण दर्पन कहलाए रे तुरा मन दर्पण कहलाय मन ही दे पन रे तुरा मन दर्पन कहलाय सुख की कलिया दुख के काटे मन सब का दा सुख की कलियाँ दुख के काटे मन सब का धार मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे तो रमन दर्पण कहलाई रे तो रमन दर्पण कहलाय भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाई तो रमन दर्पण कहलायरी तरा तो मन दर्पन कहला तो राम मन तरंग कहलापुरपरे हेलो आई एम दीपाली लोनारी आई एम प्री प्राइमरी टीचर्स फ्रॉम एसपी जी स्कूल आई एम सिंग सॉन्ग देहा तिजोरी देहा भक्ति ठीवा देहा जोरी भक्ति ठीवा उगड़दार देवाता उघडार दिवा उघड़ दार, देवा, दार देवा ता उघड़ दार दिवा दूध डो मिटुनी जात म मनी चोरटा च कार भीति चांद सरावला कंप का सुटावा सरावला कंप का उघड़दार दिवाता उघार दिवा उघडार देवाता उड़दार दिवा मुझे डात होते पुण्य अंधारात पाप, जाचे अंधारती माप, दुष्ट दुर्जण कैसी घड़े लोक सेवा दुष्ट दुर्जन कैसी घड़ी लोक सेवा उघड़दार दिवता उघड़दार दिवा उघड़दार दिवाता उघड़दार दिवा मेरा नाम है माधुरी लोहार मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ भक्ति संगीत दर्शन दे रे दे भगवंता दर्शन दे रे दे रे भगवंता किति अंताशी अनंता किति आता पहशी अनंता दर्शन दे रे दे रे भगवंता मायापित सेवा पुंडलिका ची मायापित सेवा पुंडलिका भक्ति पी सी तू गौ कुंभारा भक्ति पहली सीतू गौ कुंभारा ती नि वे तुझे कृपावंता तीन नि वे तुझे कृपावंता दर्शन दे रे रे भगवंता एक तानी सत चो खोबाच वानी सत चो खोब साक्षात प्रकटी मूर्ति विठलाची साक्षात प्रकटे मोती मूर्ति विठ्ठला दानी तुजा प्रिय संता दानदी तुजा प्रिय संता दर्शन दे रे दे भगवंता दर्शन दे रेरी भगवंता तूज जन्म देता तूज विश्व करता तूज जन्म देता तू विश्व करता मन शांत होई तुजे गुण गाता, मन शांत होई तुजे गुणग हीच एक आशा पूर्वी तुता हीच काशा पूर्वी तु दर्शन दे रे देरी भगवंता दर्शन दे रे देरी भगवंता धन्यवाद इंटरनेशनल स्कूल एंड आई एम गोइंग टू सि गजाना श्री गणराया सॉन्ग गजाना श्री गणराया आदिवंधु तुज मोरया गजानना श्री गणराया आदिवंधु तुज मोरया मंगलमूर्ति श्रीगणराया आदिवंधु तुज मोरया गजानन श्रीगणराया आदिवंधु तुज मोरया गजान श्रीगणराया आदिबंधु तुज मोरया सिंदूर चरचिता वणय अंग सिंदूर चरचिता वणय अंग चंदन ऊटी कुलवीरंग भगता मानस होते रंग होते रंग जीव जड़रा चरणी तुझा आदिबंधु तुझ मोरया गजान श्री गणराया आदिबंधु तुज मोरया गजाना श्री गणराया आदिवंदु तुस्या गौरी तन बालाचंद्र गौरी तन बाचंद्र देवकृपे चा तो स मुद्रा वरद विनायक करुणा कारा करुणा अवखे ने सीवीलयादिवंद मोरया गजानन श्रीगणरा आदिवंद मोरया गजानन श्रीगणरा आदिवंद मोरया गजानन श्रीगणरा आदिवंद मोरया गजानन श्रीगणरा आदिवंद मोरया नमस्कार मजना नाव सारिका कानाड़े एसपी जी पब्लिक स्कूल मन मैं तुम्हारे सादर करते भक्ति गीत गीता चे बोल विठू मऊली विठू मऊली तू मऊली जगाली तू मऊली जगा माली तो मुर्ती विठलाठू माली तू माली जग मावली तो माये विठ्ठलाच्छला मापाई तुजी माया संगो श्री रंगा काय तुजी माया श्रीरंगा संसारा पंडरी तू के लिए पानुरंगा डो्यात नवा है मयचंद्रभागा अमृता की गोड़ी आज भंगा विठला पांडुरंगा अभंगाला जोड़ टाण ची अभंगाला जोड़ टाइप माली तो मुर्ती विठ्ठला विठला मो बा विठू माली तू माली जग वि माली जगाची माली विठला लेकर सेवा कि सत्वाई लेकर सेवा कि सत्वाई कस मंग फेड़ू कस हो रही तुझा उपकारा जगी तोड़नाई जीव मजा सावरी विठाई विठला जन्म भरी पूजा तुझा बाबुला जन्म भरी बूजा तुझा बाबला मऊलीत तो मूर्ति विठ्ठला विठला बाठू माली तू मावली जगाच बिठू माली तू माली जगाची माली तो मुर्ती विठला पांडुरंग पांडुरंग विठू माली तू पांडुरंग पांडुरंग विठू माली तू पाड़ंगड़ा विठू माऊली तू पाड़ पाड़ंगा विठू माली तू विठू माऊली तू माऊली जगाली तो मूर्ति विठलाची विठलाची धन्यवाद हेलो माइ सेल्फ सोनी कस्तुरे आई एम प्री प्राइमरी टीचर फ्रॉम एसपीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बोसरी ब्रांच टुडे इज माय सॉन्ग नंदकिशोरा नंदकिशोरा चित्त चकोरा गोकु तारामन मोहन तू नंदकिशोरा चित्त चकोरा गोकु ताराम बावरी राधा मे ब्रजवाला प्रेमरसा ओढ़ जिवाला कृष्ण कन्हैया अशिशी तू चित्त चित्तचकोरा गोकु तारामन मोहन तू कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा वृंदावनी गोपगौनी घेनी या धुंदरास खेल तू वृंदावनी गोपगवनी घेनी या धुंदरास खेल तू पाना तूनी वेली तूनी गोड़ सूर छेड़ शीतूचरा मोहन गेले पाहुनी तुझ ला मी तुझे हो वेड़ मनाला व तू कृष्णा कृष्णा हरे कृ राधा तुझी मीरा तुझी होईन मी तुझी दासी रे राधा तुझी मीरा तुझी होई न मी शान तुझी दासी रे प्रीति अशी अभली अशी, ही आज मधुमाशी तूच मुकुंद माधव माझा मुग्ध मना श्री हरी राजा लोचनी माझा असारा हशी रे नंदकिशोरा चित्तचकोरा गोकु तारा मन मोहन तू बावरी राधा मी ब्रज बाला प्रेम रसा ओढ़ जिवाला कृष्ण कन्हैया अशी लाव शी तू कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा थैंक यू नाटी पठ फोरत Hello, my name is uh, Mrs. Lina Rao. I am primary teacher from S P J School. My song name is Choti Choti Gayya. Choti Choti Gayya, Chote Chote Gwal. Choti Choti Gayya, Chote Chote Gwal. छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मे मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मे मदन गोपाल आगे आगे गईया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गईया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल हरी बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध ग्वाल घास खाए गैया दूध पीघवाल माखन खायो मारू मदन गोपाल हरि माखन खायो मारू मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वा छोटो सो मेरो मदन गोपाल काली काली गैया गोरे गोरे गोरेग्वा काली काली गैया गोरे गोरे ग्वा श्याम मदन गोपाल हरी श्याम वरन मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गलिया छोटे छोटे बाघ छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गलियां मधुबन बाग छोटी छोटी गलियां मधुबन बाघ रासर चाहूँ मेरो मदन गोपाल हरी रासर चाहूँ मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल थैंक यू My name is Shruti and I am the teacher of SPG school. I am going to sing a song Ek Radha Ek Meera. Ek Radha प्रेम दीवानी एक दर्स दिवानी एक दर्श दीवानी राधा के प्रभु गिरधर नागर मीधा के मनमोहन साधमा पधा पध म परि मद दर शनि सरे रे गम ग प म पध सरे हा Good afternoon. My name is Archana Santosh Gulkarney. I am from SPJ International Public School. I am singing a song of Meera Surmand. I giri nandi nandi, avidi nivabivno dini nandanuvi, giri varavinda shirovanivadi nivino vilasin. <laughs> जिष्णु युते भगवती वेशिति खंडकुटुंबिनी दूरी कुटुंबिनी भूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दि रम्य कपर्दी शैलश्रुतिपुर गाएं समृत गाएं नमस्कार मैं शिल्पा कुलकर्णी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ राग कालिंगड़ा की एक भक्तिपूर्ण बंदिश सुमिरन से पापना सतह जे ही सुमिरन से पापना सतह पावन पर मल Sumeera, Sumeera, Hari Namah. Sumeera, Sumeera, Hari Namah. i am swati landge i am a primary teacher of spg school i am singing a song he romaromome basne wale ra he romaromome basne wale ra he romarom बसने वाले राम जगत के स्वामी त्रेय तियामी मैं तुझसे क्या मांगू मैं तुझसे क्या मांगू हे रोम रोम मैं बसने वाले राम आपका बंधन तोड़ चुकी हूँ तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ आपका बंधन तोड़ चुकी हूँ तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचो नाथ मेरे कुछ सोचूं तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी अंतरियामी मैं तुझसे क्या मांगू हे रोम रोम में बसने वाले राम तेरे चरण की धूल जो पाए ओ कंकर हीरा हो जाए तेरे चरण की धूल ओ कंकर हीरा हो जाए भाग मेरे जो मैंने पाया भाग मेरे जो मैंने पाया इन चरणों में धाम जगत के स्वामी के अंतरयामी मैं तुझ से क्या मांगू हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी ते अंतरयामी मैं तुझ से क्या मांगू हे रोम रोम में थैंक यू तो चलिए शुरू श्रोताओं आज के इस सेकंड राउंड में आपने बहुत ही अच्छे टीचर्स को गाना गाते हुए सुना और जो भी टीचर की आवाज अच्छी लगी हो तो उनके लिए जरूर उनका नाम लिखे मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर आशा करता हूँ और सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा नए नए आवाज को आपने सुना तो चलिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से एक बार सभी टीचर्स को और आपकी ओर से भी आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो